महाभारत आदि पर्व दशाधिक शतमोध्याय कुंती की दुर्वासा मंत्र की प्राप्ति सूर्य देव का आवाहन तथा उनके सहयोग से कर्ण का जन्म एवं कर्ण के द्वारा इंद्र को कवच और कुंडलों का दान वै समुवाच सुरो नाम श्रेष्ठो वसुदेव पिता भवत तस्य कन्या पृथा डाँ ब रूपेड भी प्रतिमा भैसम्पाय जी कहते हैं राजन यदुवंशियों में श्रेष्ठ सूरसेन हो गए हैं जो यदु वसुदेव जी के पिता थे उन्हें एक कन्या हुई जिसका नाम प्रथा रखा गया इस भूमंडल में उसके रूप की तुलना में दूसरे दूसरी कोई स्त्री नहीं थी पितृस्व संपत्याय भारत अग्ग्रे प्रतिज्ञाय स्वस्थापत्यम चारत सत्यवादी सूरसेन ने अपने फुफेरे भाई संतान हीन कुंती भोज से पहले ही यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं तुम्हें अपनी पहली संतान भेंट कर दूंगा अग्रजा मथताम कन्याम सरोनुग्रह कांक्षण प्रदौ कुभोजा सखा सखे महात्मा महात्मे उन्हें पहले कन्या ही उत्पन्न हुई अतः कृपाकांक्षी महात्मा सखा सक, राजा कुंती भोज को उनके मित्र सूर से निव कन्या दे दी सा नियुक्ता पितर्ग्रेही देवता पूजन उग्रियत त्र ब्राह्मण संसित व्रत निगूढ़ निश्चय धर्मे संविदो तम उग्रम संसितात्मत तो। पिता कुंती भोज के घर पर प्रथा की देवताओं के पूजन और अतिथियों के सत्कार का कार्य सौंपा गया था एक समय वहाँ कठोर व्रत का पालन करने वाले तथा धर्म के विषय में अपने निश्चय को सदा गुप्त रखने वाले एक ब्राह्मण महर्षि आए जिन्हें लोग दुर्वासा के नाम से जानते हैं प्रथा उनकी सेवा करने लगी वे बड़े उग्र स्वभाव के थे उनका हृदय बड़ा कठोर था फिर भी राजकुमारी प्रथा ने सब प्रकार के यत्नों से उन्हें पूर्ण संतुष्ट कर लिया तस्द मंत्र मंत्रम धर्मान्वेक्ष अभिचारा अभिचाराभियुक्त अभ्रभिचता दुर्वासा जी ने प्रथा पर आने वाले भावी संकट का विचार करके उनके धर्म की रक्षा के लिए उसे एक वशीकरण मंत्र दिया और उसके प्रयोग की विधि भी बता दी तत्पश्चात में मुनि उससे बोले यम यम देवम तमें तेना मंत्रो नाहषसी तस्य प्रसाद न पुत्र भविष्य सुबह तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी उसी उसी के अनुग्रह से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा तथोक्ता सात विप्रेण कु कौतल कौतूहलान्विता कन्यासती सती देवर्कम आजुहा ब्रह्मषि दुर्वासा के योग कहने पर कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ वह यशस्विनी राजकन्या यद्यपि अभी कुमारी थी तो भी उसने मंत्र की परीक्षा के लिए सूर्य देव का आवाहन किया सात दर्शतमायात भास्करम लोक भावनम विस्मिताचावद्यांग दृष्टवा तन्म अद्भुतम आवाहन करते ही उसने देखा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और पालन करने वाले भगवान भास्कर आ रहे हैं यह महान आश्चर्य की बात देखकर निर्दोष अंगों वाली कुंती चकित हो उठी ताम समाध्य देवस्तु अयम अस्ता पे ब्रूहि किम करणित इधर भगवान सूर्य उसके पास आकर इस प्रकार बोले श्याम नेत्रों वाली कुंती यह मैं आ गया बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? करूँ आहुतोपस्थितम भद्रे ऋषि मंत्रेण चोदित विद्यमान पुत्रलाभाजेवरकम सुचे भद्रे मैं दुर्भाषा ऋषि के दिए हुए मंत्र से प्रेरित हो तुम्हारे बुलाते हैं तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ पवित्र मुस्कान वाली कुंती तुम मुझे सूर्यदेव समझो कुंतिवाच कश्चन में ब्राह्मण अपरासा बरम विद्या शत्रु तद्भ जिज्ञासनमस्मृत विभो कु ने कहा शत्रुओं का नाश करने वाले प्रभु एक ब्राह्मण ने मुझे वरदान के रूप में देवताओं के आवाहन का मंत्र प्रदान किया है उसी की परीक्षा के लिए मैंने आपका आह्वान किया ये तस्मिपराधे ताम सिर साखम प्रसाद ये योशि तो ही सदा रक्षा स्वापराधा नित्य सह यद्यपि मुझसे यह अपराध हुआ है तो भी इसके लिए आपके चरणों में मस्तक रखकर मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप क्षमा पूर्वक प्रसन्न हो जाइए स्त्रियों से अपना अपराध हो जाए तो भी श्रेष्ठ पुरुषों को सदा उनकी रक्षा ही करनी चाहिए सूर्य हुआ हम सर्वे वै दुर्वासा वरम ददो संत्यज भयमे वे हत्यज भयमे वेह क्रियताम संगमो मम बोले सुबह मैं यह सब जानता हूँ कि दुर्वासा ने तुम्हें वर दिया है तुम भय छोड़कर यहाँ मेरे साथ समागम करो अमोघम दर्शनम मह्यम आहूतश्चा पिते शुभे मिथावाले पिते भीरु दोष शुभे मेरा दर्शन अमोघ है और तुमने मेरा आवाहन किया है भिरु यदि यह आवाहन व्यर्थ हुआ तो भी निस्संदेह तुम्हें बड़ा दोष लगेगा वैश्वान एवक्ता बहुविधम शांतपूर्वम विवस्वता था तु नक्षर कन्याह मिथि भारत वैशम पान जी कहते हैं भारत भगवान सूर्य ने कुंती को समझाते हुए इस तरह की बहुत सी बातें कही किंतु मैं अभी कुमारी कन्या हूँ यह सोचकर सुंदरी कुंती ने उनसे समागम की इच्छा नहीं की बंध पक्ष भयाद्जया च यशस्व तामर कह पुनरे भरतर्षभ यशवनी कुंती भाई बंधुओं में बदनामी फैलने के डर से भी डरी हुई थी और नारी सुलभ लज्जा से भी वह विवश थी भरतश्रेष्ठ उस समय सूर्य देव ने पुनः उससे कहा पुत्रस्ते निर्मित शुभ्रुशा दिक्षुभानले आदि कुंडले बिभ्रन कवचम चमक शस्त्रस्त्रणम चविष्यति शुचि स्मृत न न किंचन दे तो ब्राह्मणे भविष्य चोद्यमो मैं चापी ना क्षम दास्यत के बिप्रेभ्यो मानी चव भविष्य सुंदर मुख एवं सुंदर भावों वाली राजकुमारी तुम्हारे लिए जैसे पुत्र का निर्माण होगा वह सुनो वह माता अदिति के लिए दिए हुए दिव्य कुंडलों और मेरे कवच को धारण किए हुए उत्पन्न होगा उसका वह कवच किन्हीं अस्त्र शस्त्रों से टूट न सकेगा उसके पास कोई भी वस्तु ब्राह्मणों के लिए अधेय न होगी मेरे कहने पर भी वह कभी अयोग्य कार्य या विचार को अपने मन में स्थान न देगा ब्राह्मणों के याचना करने पर वह उन्हें सब प्रकार की वस्तुएं देगा ही साथ ही वह बड़ा स्वाभिमानी होगा मत्साते रागी भविता दोषेत एवं भगवानकुंतीराजसुता आकाशकर्ता तपन संबभूवत त्र वीर संभवत्थसा शस्त्रताबर आ मुक्त कवच श्रीमा देवगर्भश्रियान्वी मेरी कृपा से तुम्हें दोष भी नहीं लगेगा कुंती राजकुमारी कुंती से यौ कहकर प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करने वाले भगवान सूर्य उसके साथ समागम किया इससे उसी समय एक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ जो सम्पूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था उसने जन्म से ही कवच पहन रखा था और वह देवकुमार के समान तेजस्वी तथा शोभा संपन्न था सहजम कवचम विभ्रत कुकुंडलो दोति अजाय श्रुतः कर्ण सर्वलोके सुश्रुत जन्म के साथ ही कवच धारण किए उस बालक का सुख जन्मजात मुख जन्मजात कुंडलों से प्रकाशित है इस प्रकार कर्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो सब लोकों में विख्यात है प्रादाच्च कन्या सपरम धृति दत्वा चपताेठ दिव्यक्रम एक तत उत्तम प्रकाशवालाे भगवान सूर्य ने कुंती को पुनः कन्यात् प्रदान किया तत्प्चा तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य देवलोक में चले गए दृष्टवा कुमारम जातम सा वाष्ण ये मानसा एकाग्र चिंतया मानस किम कर सुकृतम भवे उस नवजात कुमार को देखकर कर वंश की कन्या कुंती के हृदय में बड़ा दुख हुआ उसने एकाग्र चित्त से विचार किया कि अब क्या करना अच्छा करने से अच्छा परिणाम निकलेगा गृहमाणपचारम साबंध पक्ष भया दस सर्ज कुमारम तम जले कुंती महाबलम उस समय जनों के भय से उसने उस अनुचित कृत्य को छिपाती हुई कुंती ने महाबली कुमार कर्ण का जल में छोड़ दिया तमोसृष्टम जलम जले गर्भम राधा भरता महायशा पुत्रते कल्पया सभार्य सूत नंदन जल में छोड़े हुए उस नवजात शिशु को महाभाग्य यशस्वी सूत पुत्र अधीरत ने जिसकी पत्नी का नाम राधा था ले लिया उसने और उसकी पत्नी ने उस बालक को अपना पुत्र बना लिया नामधेयम चक्राते तस्य ताव वसुनासहजी जायम वसुषेण भवदिपि उन दंपति ने उस बालक का नामकरण इस प्रकार किया यह वसु अर्थात कवच कुंडलादि धन के साथ उत्पन्न हुआ है इसलिए वसुषेण नाम से प्रसिद्ध हो सवर्धम बलवान सर्वास्त्रे सुजतौत आ पृष्ठता पद उपाति वीरवान वह बलवान बालक बड़े होने के साथ ही सब प्रकार अस्त्र विद्या में निपुण हुआ पराक्रमी कर्ण प्रातः काल से लेकर जब तक सूर्य पृष्ठभाग की ओर न चले जाते सूर्योपस्थान करता रहता था तस्मिन काले तो जप तस्वीर से धीमत नारेयम ब्राह्मणे स्वासीन किमिद वसुमह तले उस समय मंत्र जप में लगे हुए बुद्धिमान वीर कर्ण के लिए इस पृथ्वी पर कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे वह ब्राह्मणों के मांगने पर न दे सके ते काले ततः तो कस्मचिस्व स्वप्नाब्रवी आदि ब्राह्मणो भूप्लायचो वचो मम प्रभातायाजन्याम ताम गम्य शव न तस्ा दातव्या प्ररूपी भीषती निश्चय कुंडले तथा किसी समय की बात है सूर्य देव ने ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण को स्वप्न में दर्शन दिया और इस प्रकार कहा वीर मेरी बात सुनो आज की रात बीत जाने पर सवेरा होते ही इंद्र तुम्हारे पास आएंगे उस समय वे ब्राह्मण वेश में होंगे यहाँ आकर इंद्र आदि तुमसे भिक्षा मांगे तो उन्हें देना मत उन्होंने तुम्हारे कवच और कुंडलों का अपहरण करने का निश्चय किया है अतः मैं तुम्हें सचेत किए देता हूं तुम मेरी बात याद रखना कर्ण वाच शक्रो मं विप्रूपेण यदि वै याचतेज कथास्मे न दाया यहाँ चास्में चा, बोधि विप्राज्यास्तवा सतत प्रियमता दई न शक् न मंत्रण कर्णि ब्रमण इंद्र आदि ब्राह्मण का रूप धारण करके सचमुच मुझसे याचना करेंगे तो मैं आपकी चेतावनी के अनुसार कैसे उन्हें वह वस्तु नहीं दूंगा ब्राह्मण तो सदा अपना प्रिय चाहने वाले देवताओं के लिए भी पूजनीय है देवाधिदेव इंद्र ही ब्राह्मण रूप में आए हैं यह जान लेने पर भी मैं उनकी अवहेलना नहीं कर सकूंगा। सो ये वो सकूँगा यद्यवे वीर परे तो शक्तिम तमी जाचे याचेथा सर्वशस्त्र विवाद नि सूर्य बोले वीर यदि ऐसी बात है तो सुनो बदले में इंद्र भी तुम्हें वर देंगे उस समय तुम उनसे संपूर्ण अस्त्रशस्त्रों का निराकरण करने वाले बरछी मांगले वैशम पाणुवाच एवृत्जस्वप्ने तत्वातर कर्ण प्रबुद्धस्त स्वप्न चिंतया नोभवत वैश्व पाण जी कहते हैं स्वप्न में जो कहकर ब्राह्मण वेधारी सूर्य अंतर ध्यान हो गए तब कर्ण जाग गया और स्वप्न की बातों का चिंतन करने लगे धमेन्द्रो ब्राह्मणो भूत भिक्षार्थी समुपाघमतः कुंडलम प्रार्थया माशा कवचंत महादुति तत्पश्चात एक दिन महातेजस्वी देवराज इंद्र ब्राह्मण बनकर भिक्षा के लिए कर्ण के पास आए और उससे उन्होंने कवच और कुंडलों को मांगा स्वशरी समत्कृत्य कवचम स्वसर्गज कर्णस्थ कुले चेत्वा प्राय क्षत सकृताजलि तब कर्ण ने हा हाथ जोड़कर देवराज इंद्र को अपने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कवच को शरीर से उधेड़ कर एवं दोनों कुंडलों को भी काटक दे दिया प्रतिगृह्य तो देशस्ते नाश कर्मणा अहो साहसमी मन सा वाशभस गंधर्वो रगराक्ष न तम पश्या कौशे तत्कर्मकर्ता भविष्य पेतोश्म कर्मणा तेना ब्रमिक कवच और कुंडलों की को लेकर कर्म से संतुष्ट हो इंद्र ने मन ही मन हंसते हुए कहा अहो यह तो बड़ा साहस का कार्य है देवता दानव यक्ष गंधर्व नाग और राक्षस इसमें से किसी को भी मैं ऐसा साहसी नहीं देखता भला कौन ऐसा कार्य कर सकता है जो कहकर वे स्पष्ट वाणी में बोले वीर मैं तुम्हारे इस कर्म से प्रसन्न हूं इसलिए तुम जो चाहो वही वर्म मुझसे मांग लो कर्णवाच इच्छा मी भगवत दत्ताम शक्ति शत्रु निबर करने कहा भगवान मैं आपकी देव हुई वह अमोक बरछी चाहता हूँ जो शत्रुओं का संहार करने वाली है वैशम पाय वाच ददो शक्तिम सुरपति वाक्यम चेदमुवाच वैश्व पाय जी कहते हैं जब देवराज इंद्र ने बदले में उसे अपनी ओर से एक बरछे प्रदान की और कहा देवासुर मनुष्याणाम गंधर्वो यम, गंधर्व नगरक्षसा यमेकक्षेथ शोनया न भविष्य वीरवर तुम देवता असुर मनुष्य गंधर्व नाग तथा राक्षसियों में से जिस एक को जीतना चाहोगे वही वह शक्ति के प्रहार से नष्ट हो जाएगा प्रांग नाम तस् कथित करण वै कर्मणाते कर पहले इस पृथ्वी पर उसका नाम वसुस कहा जाता था तत्पश्चात अपने शरीर में कवच को कतर डालने के कारण वह कर्ण और वैकर्तन नाम से भी प्रसिद्ध हुआ इतः श्री महाभारत आदिपर्वण संभव परणवी कर्ण संभव दशाधिक शतमो अध्याय इस प्रकार भागवत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्वण पर्व में कर्ण की उत्पत्ति से संबंध रखने वाली एक सौ दसवां अध्याय पूरा हुआ